जय जय गोपाल जय जय राधा राधारम हरि गोविंद जय जय फूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम जयते पराशर सत्यवती ंदनाभ्यासो यमलगन्दम बाग्म ममृत विश्व विश्वसर्ग विसर्गादि नव लक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगदाम नमा हृदय से प्रेरणा प्रवर्म परा तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहं श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्री सहगण श्री श्री रूप साग्र जातम सह गण रघुनाथ सजीव सागिम सवधूत पर्जन कृष्ण श्रीकृष्णचैतन्यं सहगण सह श्री, श्री ली विशाखाविताई आजा विलंबित भुजौ कल काीर्तनपचरौ कमलायताक्ष विश्वभरौज युगधर्मौ वंदे जगत्व वंदे कृष्णपरविंदयुगल करते वोज प्रणीक स्वतः काश्मीरम कलिशोणिम परतने कस्तूरिका श्रीखंडम लखचंद्रकाहरीज आकन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तक जयमीर व्हांछाकुभ्य कृपाधुभ्यु पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टुम्भसुमते रघुनाथ दासजीवे गुरुकुमते दयांद्र तुलसी काननं यत्र कानम यत्र पद्मना च पुराणपठन यही तो हरि बुलासुवृंदावन विहारीलाल की जय आज परम आशीर्वादात्मक दिन श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद उनकेला प्रवेश अंतर्धाम उनकी दिव्य तिथि और इस अवसर पर श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद की अपूर्व कृपा को प्राप्त करने के लिए उनके श्रीचरणारण में हम सब यहाँ समवेत हुए हैं विराजमान सभी जो यहाँ पर समाधि में विराजमान हैं साक्षात उनके श्री चरणारण में गुठबंधन और उनकी शक्ति से संचालित होकर के यहाँ गत तीन दिनों से श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के प्रार्थना उसका आस्वादन कर रहे थे और उनके अंगत्य में श्री प्रियालाल उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो रहे थे उस कृपा से अभिषिक्त हो रहे थे श्री लोकनाथ गोस्वामी पाठ पंद्रह सौ विक्रमी से सोलह विक्रमी सो तक अवतार काल में विराजमान होकर के भजन मार्ग की जीव मात्र को शिक्षा देते रहे लगभग 105 वर्ष तक पृथ्वी मंडल को विराजमान होकर के उन्होंने भजन मार्ग की लंबे समय तक शिक्षा प्रदान की लीला मंजिरी के रूप में ये गौर गणोदेश दीपिका में संकेतित हुए लोकनाताक्ष गोस्वामी श्री लीला मंजिरी पोरा ऐसा श्री गौर गणोदेश दीपिका में है उनके स्वरूप कावड़ वर्णन किया गया ब्रिजली में ये लीला मंजिली घोकर के विराजमान मंजुलाली मंजिली होकर के भी इनका ध्यान किया गया यशोहर जिला पूर्व बंगाल में पालखेड़ा स्थान पर आपका आविर्भाव हुआ पद्मलाभ चक्रवर्ती जी और श्री सीता देवी जी के यहां पर कांग्र श्री हर्ष बड़े प्रसिद्ध राजा रहे बड़े विद्या विलासी उनके आश्रित ये वंश रहा और वह और वंश श्रीहर्ष के द्वारा अत्यंत अत्यंत महाना श्रीहर्ष के द्वारा अत्यंत अत्यंत सम्मानित रहा बाद में ये वंश बंगाल में कहीं स्थानांतरित हो गया था कानीपुज से कन्नौज से बंगाल में गया। श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती अद्वैत आचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत परिषद उनके प्रारंभिक छात्र रहे इनके पूर्वज परम विद्वान पिता से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ष काव्य अलंकार इनकी शिक्षा प्राप्त की यह नीति है कि पाणनीय शास्त्र मान्य व्याकरण और कानाद शास्त्र अर्थात वैशेषिक ये सर्व विद्या के वो कारक है च सर्व सर्वशास्त्रोपकार प्रसिद्धि है व्याकरण ये आधारभूत शास्त्र होकर के विराजमान और उनकी शिक्षा इनको प्राप्त हुई श्री अद्वैताचार्य से श्रीमद भागवत की शिक्षा भी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को प्राप्त हुई ऐसा माना जा सकता है महाप्रभु के लिए बाल्यकाल के सहपाठी भी रहे और महाप्रभु 1542 में महाप्रभु का आविर्भाव विक्रम संवत में और ये 1540 में तो समवयस्क शिवमंद महाप्रभु के शिवलोकनाथ गोस्वामी जी रहे पूर्व बंगाल में ये महाप्रभु के विशेष रूप से सहयोगी रहे नवद्वीप में इनका वहां आगमन भी हुआ नवद्वीप में भी विराजमान रहे महाप्रभु के आदेश से ये वृंदावन आ गए महाप्रभु ने जिस समय संन्यास ग्रहण किया 1566 विक्रमी में उसके पूर्व एक वर्ष पूर्व ये वृंदावन आ गए श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद श्री प्रेमंजरी स्वरूप भूगर्भ गोस्वामी के साथ में महाप्रभु के आगमन के पूर्व इनका ब्रह्मावन आगमन हुआ अनेक अनेक लोक जातियों का इन्होंने उद्धार किया जब ब्रह्मावन आ रहे थे उस समय मार्गो में पड़ने वाली अनेक अनेक जो लोग जातियां हैं जनजातियां हैं उन जन, जन, जन जातियों का उद्धार करते हुए महाप्रभु ने जब श्रीरंग संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करने के बाद में श्रीरंगम की यात्रा उन श्रीरंगम की यात्रा करने के बाद में दक्षिण यात्रा करके श्री महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा के लिए अपने यात्रा के क्रम में चले करीब करीब पंद्रह में महाप्रभु ने संयास ग्रहण किया और सन्यास ग्रहण करने के बाद में जिस समय महाप्रभु दक्षिण यात्रा के लिए निकले उस समय इनको ये पता लगा महाप्रभु पधारे हैं तो ये श्रीमंद महाप्रभु से मिलने के लिए दक्षिण की ओर श्रीरंग की ओर ये उन्होंने कि प्रस्थान किया श्रीलोकनाथ गोस्वामी परत महाप्रभु चातुर्मा से निवास करके वहां से आगे बढ़ रहे थे और इनसे भेंट नहीं हुई श्री गोपाल भट्ट जी से उस समय मिलन हुआ था और श्री महाप्रभु के पीछे पीछे ये दक्षिण यात्रा करने के लिए ये भी चले हैं परंतु महाप्रभु से भेंट नहीं हुआ ये तीन वर्ष तक तीर्थस्तन करने के बाद में फिर जब इनको ये पता लगा कि महाप्रभु लौट आए हैं और महाप्रभु लौटने के बाद में अब वृंदावन यात्रा के लिए महाप्रभु चले हैं विक्रम संभव पंद्रह में महाप्रभु वृंदावन आए थे कार्तिक के मास में तो जब इनको ये पता लगा कि महा और वो वृंदावन आए हैं पहले वर्ष तो 1571 में महाप्रभु की यात्रा पूरी हुई नहीं केवल गौरदेश तक रही फिर इसके बाद में महाप्रभु ने बीच में ही यात्रा स्थगित करके महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी लौट गए फिर एक वर्ष बाद अकेले श्रीमंद महाप्रभु श्रीमंत आचार्य उनको संग में लेकर के शिव यात्रा के लिए पढ़ा तो इनको जब ये पता लगा कि महाप्रभु वृंदावन गए हुए हैं तो ये महाप्रभु से मिलने के लिए दक्षिण से सीधे वृंदावन की ओर चल रही है महाप्रभु का दर्शन मिलेगा कितनी व्याकुलता है महाप्रभु जा रहे हैं आगे आगे ये चल रहे हैं पीछे पीछे परंतु महाप्रभु से भेंट नहीं हो पा रही है तीन चार वर्ष छह वर्ष तक ये ऐसे ही चक्कर वर्ष तक ऐसे ही महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं परंतु तो महाप्रभु से भेंट नहीं हो पा रही है इनकी श्री वृंदावन के लिए लोकनाथ गोस्वात जैसे समय चले प्रस्थान किया परंतु तो पता लगा कि महाप्रभु वृंदावन में केवल दो महीने रहने के बाद में फिर महाप्रभु आप लौट गए वापस चले। तो वृंदावन में भी भेंट नहीं हुई वृंदावन आकर के भी वृंदावन में इनकी भेंट नहीं हुई श्री महाप्रभु ने उस समय इनको स्वप्न आदेश दिया ये व्याकुल हो रहे हैं कि हाय दर्शन कैसे हो उस समय आदेश दिया कि तुम वृंदावन की सीमा के बाहर अम जाओ वृंदावन आगे हो तो वृंदावन की सीमा में ही रहो और यही तुम लाल की लीला का स्मरण करते हुए विराजमान जैसे श्री गदाधर पंडित क्षेत्र संके रहे इसी प्रकार श्री लोकतंत्र गोस्वामी जी ने वृंदावन आकर के फिर वृंदावन में ही बस गए और यह निर्णय किया कि ब्रिज का त्याग नहीं करेंगे ब्रिज में सदा सदा रहेंगे महाप्रभु ने आदेश दिया है कि मैं आग से सीधा नीला चल जाऊंगा मेरे पीछे अब तुम बताओ तुम वृंदावन गए हो वृंदावन शांतिपूर्वक रहो उस समय श्री वृंदावन में अज्ञात वास करते हुए ये रहे कभी एक वृक्ष के नीचे कभी दूसरे वृक्ष के नीचे श्रीलोकनाथ गोस्वामी पाक वृंदावन में रहे और सद गोस्वामी बाद में जब आए तो सब श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद इनके आश्रय को ग्रहण करके रहे इनसे मिले और सबके साथ में श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद ने परम स्नेह के साथ में सभी सभी छोस्वामियों को अपूर्व कृपा की इनको इन्होंने आश्रय प्रदान किया और एक बहुत बड़ा काम जो ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करने का वो काम उसका जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है वो श्री लोकनाथ गोस्वामी ने पहले ही तैयार कर दी थी क्योंकि बहुत दिन यहां पर रहे उसके पहले ही आ गए थे सद गोस्वामियों के आगमन के पूर्व आ गए थे इसलिए वृज के भौगोलिक परिसर में ये निरंतर निरंतर घूमते रहे और यहां जो सामग्री है उस सामग्री का भी संकलन करते हुए रहे तो बहुत बड़ा योगदान रहा श्री गोस्वामी का वृंदावन के ब्रज के गुप्त तीर्थों के उद्धार श्री रूप सनातन ने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की सहायता को प्राप्त करके लोकनाथ गोस्वामी ने जिन स्थलों को पहले चिन्हित किया था और जिनके विषय में बहुत कुछ सामग्री उन्होंने संकलित की थी उस सारी सामग्री को श्री रूप सनातन को के प्रदान किया और रूप सनातन ने विशेष रूप से उन लुप्त तीर्थों का उद्धार करने में बहुत बड़ा योगदान किया लगभग रूप सनातन इनके सहयोग से गोस्वामी जी ने कहते हैं ब्रिज के तीन के 333 तीर्थों का चिन्हित किया कि ये अमुक अमुक लीला स्थल तो इतना बड़ा काम ये बहुत बड़ा फील्ड वर्क था जिसको के श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने कृपा करके किया और उसके आधार पर श्री ब्रिज संस्कृति पुनः जीवित हुई और एक तरह से उसे पुनः स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा अतः ज्ञान सर्वदा सद्रा श्री गोस्वा लोकनाथ गोस्वामी जी का ऋणी रहेगा जो शोध है वो शोध में बहुत बड़ा योगदान श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का विचरण करते करते कभी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी आजकल जो छाता तहसील है उसके पास में ही उमराव गांव में पधारे छोटा सा उमराव गांव है वहां किशोरी कुंड में जिसमें इन्होंने व्यवास किया किसी तमाल वृक्ष के नीचे बहुत दिनों तक किशोरी कुंड के पास में रह करके लोकनाथ गोस्वामी जी भजन करते रहे उस समय स्वप्न में आदेश हुआ कि किशोरी कुंड में मैं छिपा हुआ हूं और लोकनाथ गोस्वामी ने किशोरी कुंड में उस समय गोता लगा करके श्री राधा विनोदी लाल जी को प्राप्त किया बोला राधा विनोदी लाल जी की जय सुंदर स्वरूप श्री राधा विनोदनी लाल जी का अनिकेत रूप में ये रहने वाले तो गले में ही झोली में श्री राधा विनोदी लाल जी को विराजमान करके और सर्वदा घूमे सदा झूलते हुए इनके कंठ में कंठहार बन करके श्री राधा विनोदी लाल जी सर्वदा सर्वदा रहे वो कहावत परम परम सिद्ध हुई कि यदि कोई व्यक्ति योग्य है तो वह अपनी योग्यता से गले का हार बन जाता है और यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है तो वो चोटी के समान पीठ के ऊपर पिछड़ता चला जाता है तो योग्यता के द्वारा व्यक्ति को आदर मिलता है और अयोग्यता के कारण भले उसको अनावश्यक आदर प्रदान किया जाए तब भी वो अपनी अयोग्यता से अपने आप को छता हुआ चलाया जाता है बहरीलाल ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मूल चढ़ाए हु पीठ कचार और रहे गले पर राखवो तव तो हुए पर हार कि यदि अयोग्य व्यक्ति को सिर चढ़ाया जाए माने अनावश्यक उसको आदर प्रदान किया जाए तब भी जो भी केश है, वे सब पीठ के जाते हैं इसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को भले कोई कितना भी धक्का देने करके आगे बढ़ाए उसको महत्व दे परंतु तो वो अपने आप पिछड़ जाता है उसकी मेहमानी रहती है और एक कहावत है गुवर है कि गले पढ़ करके रहना तो गले पड़ हो माने अनादर पूर्वक भी यदि किसी कोई व्यक्ति यदि वो स्वयं योग्य है तो वो अपने आप ही गले पढ़कर के रहने पर भी वह ये का हार बन जाता है आज श्री विनोदी लाल जी स्वयं श्री लोकनाथ गोस्वामी के गले के हार बन करके विराजमान हुए और हृदय के ऊपर ही श्री लोकनाथ गोस्वामी ने श्री विनोदी लाल जी को सर्वदा सर्वदा धारण किया कभी का में पेड़ के ऊपर और फिर गले में धारण कर ले तो सदा झूला झूलते हुए श्री विनोदी लाल जी इनके गले के हार बन करके विराजमान रहे वो अपने प्राण धन गले का हार ये है। उसका तो अर्थ होता है परम प्यार वो तो गले का हार है तो इसका मतलब परम प्यारा है परम प्यारे बनकर के ही श्री जी उस समय रहे वर्षा से बचाने के लिए कभी वृक्ष की कोटर में अनेक अनेक जगह छिपा करके वृक्ष की कोटर में जैसे भी रखे परंतु तो ठाकुर सब परिस्थितियों में इनके साथ में ही रहें और इनको एक क्षण के लिए नहीं छोड़े ऐसी इनकी परि परम महिमा रही बहुत समय तक चीरघाट धीर समीर बंशी भट इन स्थलों पर विचरण करते हुए अनिकेत होकर के ये विचरण करते रहे और एक परम आदर्श उपस्थित किया कि कृष्ण भजन के लिए किस प्रकार त्याग किया जाए वही राज्य की पराकाष्ठा श्री लोकनाथ गोस्वामी जी में विशेष रूप से प्राप्त श्री राधा विनोदी जी द्वारा इनकी ठाकुर जी ने इनके अनेक अनेक बार सेवा की एक बार श्री ठाकुर जी के पाक रचना करने के लिए के पास में जो एक सहायक थे वे सहायक बीमार पड़ गए अब रसोई कौन करे इनको पता नहीं है और जो पाक रचने वाला था वो बीमार हो गया लोकनाथ चक, चक्रवर्ती स्वयं प्रेम में मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं और श्री प्रभु ने स्वयं में रसोई समय की श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का ही स्वरूप धारण करके श्री प्रभु ने रसोई की लोकनाथ गोस्वामी को आश्चर्य बोल तो मैं तो बीमार पड़ा रहा था मूर्छित पड़ा हुआ था और रसोई कौन कर गया ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने लिए स्वयं ही रसोई की लोकनाथ गोस्वामी जी का रूप धारण करके इस प्रकार श्री बिन्नोदी लाल जी से अभिन्न होकर केवक से दोनों में अभेद होकर के यहां पर अपूर्व रूप से ठाकुर इनकी सेवा करते हुए रस की कुछ रीति ही ऐसी अद्भुत है कि जहां आसक्ति अधिक होती है वहां पर जो आसक्त है वो बन जाता है असरज जो आस है वो बन जाता है आसक्त अनेक अनेक समय श्री श्याम सुंदर स्वयं आसक्त बनकर के श्री के चरणार्थ की सेवा करते तो उल्टी बात हो जाती है किशोरी जी आसज्य बन जाते हैं और श्याम सुंदर उनके भक्त बनकर के आसक्त बनकर के उनकी सेवा करते हैं तो यहां पर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का रूप धारण करके दो लोकनाथों का उस समय सब लोगों ने दर्शन किया एक लोकनाथ प्रेम में मूर्छ पड़े हुए हैं और दूसरे रसूल कर रहे हैं सबको आश्चर्य हो रहा बोलो श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय ऐसे सेवा कर रहे श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय को जिसे पता लगा तो मन में ये निर्णय कर लिया कि मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा श्री लोकनाथ गोस्वामी खेची के राजकुमार हैं राजा हैं परतु सब कुछ त्याग करके श्री लोकनाथ गोस्वामी जी श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ये घुणा बन आए और प्रार्थना की मुझे स्वीकार कर ले परंतु इन्होंने कहा कि ना मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊ श्री लोकनाथ भी पूरा दृढ़ संकल्प लेकर के बैठे थे श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय पूरा दृढ़ संकल्प लेकर के बैठे थे कि मैं इन्हीं की ही शरणागत होऊंगा। श्री पंचक्रोशी शिम वृंदावन उन वृंदावन के बाहर डोल डाल करने के लिए जाएं कि ये तो कुंज है श्री प्रियालाल के बिलास की भूमि है इसलिए श्री लोकनाथ गोस्वामी श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय लोकनाथ गोस्वामी महाराज ये वृंदावन की सीमा के बाहर जाए डोल डाल के लिए श्री गोपनाथ गोस्वामी उनके उस स्थल को श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ये जाए उसके पहले ही उस स्थल को साफ करके वहां पर गड्ढा खोद करके मिट्टी रख करके जल की व्यवस्था करके और चुपचाप निकल जाए एक वर्ष हो गया नरोत्तम ठाकुर महाशय को सेवा करते करते श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को आश्चर्य हो रहा है कि कौन है जो चुपचाप मेरी सेवा कर जाता है यहाँ पर और इतनी दीनता की जो सेवा है उसको भी कर जाता है एक दिन समय चुका करके जिस समय आए मैंने पहले आगे और वहां जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि नरोत्तम राजकुमार वे वहां जो आ, स्थान है उसका संशोधन कर रहे हैं मिट्टी लाकर के रख रहे हैं सब व्यवस्था करके रख रहे हैं उस समय उनकी सेवा भावना को देख करके श्री लोकनाथ गोस्वामी जी अत्यंत अत्यंत बीझ गए और कहा कि भैया नरोत्तम तुम जीते हम हार गए श्री ठाकुर महाशय को उस समय दीक्षा प्रदान की अपूर्व से एकमात्र शिष्य और अपना पूर्ण शक्ति संचार किया जो संगुर देव का जो स्वरूप है कि सिर के ऊपर हाथ रखे उसके साथ ही साथ लीला की स्पूर्ति हो जाए वो लीला की स्पूर्ति श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय को लोकनाथ गोस्वामी की कृपा के द्वारा पूर्णता हो गई जैसे गुरु के चार श्रवण गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु और सदगुरु तो वहां पर वही सदगुरुष का जो स्वरूप है कि जहां कृपा के द्वारा ही लीला प्रवेश करा दिया उस अनुभूति को प्राप्त करते हुए विराजमान हुए हैं और लोकनाथ द्वारा श्री नरोत्तम दास जी को रागानु सेवा का रहस्य उस समय समर्पित किया गया बताया रागानुराग की सेवा का जो रासे है उसको कृपा करके बताया कि रागानुरा मार्ग के चार स्तंभ हैं सबसे पहले लोभ क्योंकि श्रुते कृष्णादि माधुर्य दुष्टे धीरे यदेक्ष ना तो शास्त्रम न युक्तिम चल लोभोत्पत्ति लक्षण सबसे पहले होना चाहिए लोभ जिसमें न शास्त्र का प्रवेश है न युक्ति का प्रवेश है दूसरी वस्तु है अमगति जहां कृष्ण तद कारुण्य लाभ मात्र के हितुता पुष्ट मार्ग तया कश्चित रागानु का भक्ति वही है जहां कृष्ण कृष्ण भक्तों के कृष्ण का जो परिकर है उनकी कृपा ही एक मात्र कारण हो यह कृपा का मार्ग है कोई दूसरा मार्ग नहीं है तो कृष्ण तद भक्त नहीं, कृष्ण का कारण कृष्ण के भक्तों का कारण यही एकमात्र इस रागानु रा भक्ति का कारण होकर के विराजमान है तो रागान भक्ति का दूसरा जो रहस्य है वह है अंगत कृष्ण और कृष्ण के का अंगत तीसरा जो रागानु भक्ति का रहस्य है वो है कि सर्वदा सर्वदा कृपा के बल पर भजन करना निर्ज साधन का बल नहीं है यह अकिंचनों का मार्ग है अर्थात अपने हृदय में ये विचार धारण करें कि मेरे पास में कोई साधन नहीं है जो कुछ भी भजन हो रहा है वह श्री प्रभु की कृपा से श्री राधा रानी की कृपा से ही हो रहा है कृपा ही एकमात्र बल है मेरा अपना पुरुषार्थ कोई बल नहीं है तो ये कृपा और इस कृपा को प्राप्त करने के लिए वही किम और कदा दो शब्द जो है उनके आधार पर साधन को अपनाया जाए साधक को दो ही शब्द पकड़ चाहिए किम और कदा और चौथी वस्तु है श्रीमद गुरदेव ने जो स्वरूप जीव को कृपा करके प्रमाणित किया है उस अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के वह सेवा करे सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही भाव लिप्सना का अनुसार होता है साधक रूप में और सिद्ध रूप में वृज लोक का अनुसरण करते हुए सेवा करें साधक रूप में जो अम कार्य होंगे वे रूप गोस्वामी होंगे सिद्ध रूप में जो अम होंगे वे श्री रूप मंजरी होंगे साधक रूप में रूप मंजरी का अनुकरण नहीं किया जा जाएगा वहां पर श्री आचार्यों का जैसा जीवन व्यवहार रहा है उसका अनुकरण किया जाएगा अर्थात एक वृत्त तुलसी पूजन गुरु परंपरा उनका पूजन वन आश्रम धर्म तदुसार जो शास्त्रीय नियम है शुद्धि अशुद्धि उन सबों का विचार ये सब करते हुए वहां पर सेवा होगी परंतु जब सिद्ध स्वरूप हो जाएंगे तो नकुंज मंदिर में एकादशी व्रत नहीं है नकुंज मंदिर में तुलसी पूजन नहीं है तो जो लीला में जो अंश नहीं है उनका त्याग करके उस स्वरूप से फिर आराधना करते हुए साधक विराजमान होगा परंतु तो यदि कोई साधक अवस्था में भी अनुकरण करे यदि नित्य लीला का मृत्यला के व्यवहार का तो वह कदाचार होगा वह अनुचित होगा साधक अवस्था में श्री रूप सनातन एकादशी वृत तुलसी बंधन गुरु प्रणाली उनका स्मरण उनका वंदन करते हुए विराजमान हुए पंत सिद्ध अवस्था में श्री रूप मंजिल जी वे वृंदा का पूजन नहीं करती है वहां पर एकाशी नुकुंज मंदिर में एकादशी नहीं है तो यदि साधक व में कोई एकादशी का त्याग करे तो यह अनुचित होगा यहां पर जो अनुसरण का अंकरण किया जाएगा वो श्री रूप गोस्वामी का किया जाएगा रूप मंजरी का नहीं किया जाएगा तो सेवा साधक रूपेण सिद्ध चाहते ही तद्भाव तद्भावलिपसना काव्या व्रजल लोक का अनुसार व्रजलोक के दो अर्थ हैं व्रजलोक का एक अर्थ है रूप गोस्वामी दूसरा अर्थ है रूप मंजरी सिद्धार्थ अवस्था में रूप मंजिरी के अनुसार आचरण और साधक अवस्था में रूप गोस्वामी के अनुकरण करते हुए आचरण करते हुए साधक विराजमान हाँ ब्रिजेन्द्र नाम भाव मुद्रित चेस्ट जब हृदय में वो भाव विराजमान है तो श्री ब्रजेंद्र नंदबाबा सुवन सखागण और आदि द्वारा जो चित्रक पत्रक इत्यादि नंद भवन के दास हैं, जिसकी जो उपासना पद्धति है यदि संबंध का उपासना पद्धति है तो संबंध के अनुसार और कामान का उपासना पद्धति है तो श्री रूप जी उनके अनुसार साधक को कार्य करते हुए कहीं भाव मुद्रित चेष्टा, उनकी भाव मुद्रा चेष्टा इनको धारण करते हुए वो विराजमान होगा तो जो यथावस्थित देह का स्वरूप है उसका त्याग नहीं होगा परंतु उस स्वरूप में ही कहीं भाव मुद्रा और चेष्टा उनकी कल्पना करते हुए वो बिराजमान होता है जो अचला पहन रहा है उसमें उसकी कल्पना होगी कि ये मैंने लहंगा पहन रखा है जो दुपट्टा कंधे पर रख रखा है उसकी कल्पना होगी कि ये फरिया वो रखी है परंतु लहंगा फरिया पहन करके नाटक करना ये उचित नहीं भाव मुद्रित चेष्टा, भाव मुद्रा चेष्टा ये कहीं उसके हृदय में जो कुछ है क्योंकि तो जो खाया है वही डकार आएगी, जिसका वह निरंतर निरंतर चिंतन कर रहा है वही कहीं उसकी चेष्टा में भंग्यमा में कहीं प्रकट हो जाए तो भंग्यमा में प्रकट होना यह तो ठीक है परंतु तो उनको यथावस्थित उनका अनुकरण करना ये उचित नहीं है कि नक्सिया पहन करके दोनों तो वो अपने आप में उचित नहीं तो सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चाहते ही तो लोभ प्राप्त होना चाहिए ये चार जो श्लोक है भक्त साम्र सिंधु के बड़े बड़े आधारभूत श्लोक हैं कि श्रुते कृष्णादि माधुरी दृष्टि धीरे यदेक्षित नाट्य शास्त्र ने युक्ति तोह लक्षण ये लोह का दूसरा जो है वो कि यहां श्री कृष्ण और उनके की कृपा ही एकमात्र कारण है कृष्ण तब भक्त कारण ने मात्र लाभ के हेतु था कृष्ण और उनके भक्त के कारुण्य को प्राप्त करना ही इस रागान भक्ति का, का एकमात्र हेतु है ये श्लोक और सेवा साधक कार्य है ये सिद्ध जो है वो तथा कृपा उस कृपा को लेकर के चले तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक के सुरलादि नाम भाव मुद्रित चेष्ट ब्रजेंद्र सुरल इनकी भाव मुद्रा चेष्टा इनको कहीं धारण करते हुए वह आचरण करे परंतु जो लोक व्यवहार है उस लोक व्यवहार का उल्लंघन करते हुए वो नहीं रहे तो रागानुवा भक्ति में रागानुगा साधक इन सब साधनों का आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान होगा श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद ने रागानुगा भक्ति के इस मार्ग को बताया और विशेष रूप से जो मंजरी भाव है उस मंजरी भाव को श्री कृपा करके श्री चमेली मंजिली के स्वरूप में श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उनको वह स्वरूप प्रदान किया अंत स्वरूप जिस अंतचिंत स्वरूप में नाम रूप वायु वेश आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पालनेदासी पालिदासी नवास निवास ये एकादश जो भाव हैं इन एकादश भावों को प्राप्त करते हुए श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय आज विशेष रूप से सेवा करते हुए श्री मंजरी भाव में सेवा करते हुए विराजमान हुए श्री जीव गोस्वामी जी उनने श्री लोखकर गोस्वामी पाद की बड़ी वंदना की और वैष्णव तो में प्रार्थना कर रहे हैं कि वृंदावन प्रियांग बंदे श्री गोविंद पदाश्रतांग श्रीमद काशीश्वरम लोकनाथम श्री कृष्णदास का इन सबके हम वंदना कर रहे हैं तो इनकी कहीं गुरु रूप में गुरु पद्धति में इन सबकी वंदना करते हुए विराजमान हुए श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने विशेष रूप से का विराज उनको इस बात का निषेध किया कि मेरे चरित्र को मत लिखना इसलिए उनके चरित्र का उल्लेख चेतन चरित्र में कृष्णदास कविराज ने नहीं किया जहां पर के महाप्रभु के सारे परकरों का अधिकांश परकरों का उल्लेख किया वहां पर श्री लोकनाथ चरित्र लोकनाथ गोस्वामी जी और शिव गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भी शायद माना किया था कि मेरे चरित्र को भी वर्णन तो वर्गना तो किए है श्री रूप सनातन दासर भट्ट श्री गोपाल भट्ट भट्ट रत्ना वंदना की है उनका नाम लिया है परंतु प्राय उनके चरित्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया जबकि वो चरित्र महत्व अति महत्वपूर्ण चरित्र था तो आदेश का पालन करना है इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने श्री गोपनाथ गोस्वामी जी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी इन दोनों का विशेष रूप से विस्तार पूर्वक चरित्र वर्णन नहीं किया परंतु बाद में श्री भक्ति रत्ना का दिखा श्री लोकनाथ गोस्वामी जी उनके चरित्र का श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी इनके चरित्र का बाद में विस्तार पूर्वक गायन किया गया अंत में खायरा, वहां पर युगल में श्रावण कृष्ण अष्टमी पंद्रह में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी लीला हुए और अपने जो लीला लीलांजिली स्वरूप है उस लीला मंजिली स्वरूप से श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान कृपा करके पृथ्वी के ऊपर अवतरित होकर के उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया उन्हीं के पूर्ण कृपा को प्राप्त करके श्री नवोत्तम ठाकुर महाशय जिस समय ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना में में प्रार्थना का जो क्रम है उस में प्रार्थना का थोड़ा सा आस्वादन यहां ग्रहण करेंगे विशेष रूप से श्री रूप मंजिली जी उनका अनुगत्य ग्रहण करती श्री रूप मंजिल पद से मोर संपद से मोर भजन पूजन सही मोर प्रार्थन सही मोर आभरण सही मोर जीव ने जीवन यद्यपि श्री हुमी जी ने रागानगा भक्ति का वर्णन किया साधन भक्ति कहीं परिपाक को प्राप्त होकर के भक्ति तीन है साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति साधन भक्ति ही परिपाक को प्राप्त होकर के भक्ति बनती है भाव भक्ति ही परिपाक को प्राप्त करके प्रेम लक्षणा भक्ति बनती है जैसे खट्टा आम ही खटमीठा आम बनता है और वही ही घट मीठा आम बन जाता है स्वरूप में अंतर नहीं है स्वरूप एक है परंतु तो एक ही वस्तु परिपाक की स्थिति में विशेष रूप से आस्था पंजा बन जाती है यदि एकांश में दृष्टांत है मुक्षांश में दृष्टांत नहीं है कि तो भक्ति तो सदा ही मधुर है परंतु तो घटी है नहीं वो भक्ति भक्ति तो सदा ही मधुर ही है परंतु तो यदि जीव बुखार से पीड़ित है तो कही मीठी वस्तु भी ज्वर के कारण फीकी लगती है चंद्रक रोग के कारण मिश्री की डेली भी यदि कोई किसी को चंद्रक रोग हो और तो वो मिश्री की डेली खाए तो मिश्री फीकी लगेगी खड़िया जैसी लगेगी अब मिश्री का दोष नहीं है मिश्री तो सदा ही मीठी है कोई स्वस्थ व्यक्ति खाएगा उसके लिए भी मिश्री स्वरूप तो गोई है और यदि कोई रोगी व्यक्ति खा रहा है चंद्र रोग का उसके लिए भी वैसी ही है मिश्री परतु चंद्र रोग वाले को विष्णु का आस्वाद नहीं है ऐसे ही कृष्ण नाम तो अमृत के साथ सर्वदा ही है परंतु तो जब तक विषय रोग से जीव व्याकुल होकर के विराजमान है तब तक उसका स्वाद नहीं आ रहा है साधन भक्ति करने पर रोग धीरे धीरे दूर होगा और रोग धीरे हो, धीरे धीर दूर होकर के थोड़ा थोड़ा स्वाद व्यक्ति को आने लगेगा जब रोग पूरा दूर हो जाएगा तो पूर्ण स्वाद की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए यहां वस्तु में स्वाद होकर नहीं हो रहा है बल्कि स्वाद की प्राप्ति में एक क्रम निरूपण किया गया कि साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति इनमें आस्वाद की परम परम अधिकता प्राप्त हो रही है साधन भक्ति उसका नाम जहां पर कृत साध्या भवित साध्य भावा साधना विधा इंद्रियों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो इंद्रियों के द्वारा किया गया प्रयास वही भगवत भक्ति है अनुकूल कृष्ण अनुशीलन अनुशीलन माने चेष्टा इंद्रियों की चेष्टा भी भक्ति है और भाव जो है उनका स्वरूप भी भक्ति है तो भक्ति के दो स्वरूप कभी भक्ति भाव रूपा होकर के विराजमान है कभी वो चेष्टा हो करके विराजमान तभी भाव की प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति विराजमान तो जहां चेष्टा की जा रही है उसको कहा जाएगा साधन भक्ति जहां भाव की प्रतिक्रिया के रूप में कोई चेष्टा हो रही है उसको कहा जाएगा अनुभाव अनुभव रूप में किसी वस्तु की प्राप्ति होना यही भक्ति का सिद्ध स्वरूप है साधक के लिए अभी शुरू शुरू में नाम ले रहे हैं माला कर रहे हैं और माला मशीन की तरह से चल रही है मैकेनिक एक्टिविटी हो रही है परंतु तब तो तो वो अवसर होगा जबकि हे श्री हरिनाम आप मिलन में शीतकाल और विरह में आह के रूप में प्रतिक्रिया के रूप में हमारे मुख से प्रकट होंगे तो भाव की प्रतिक्रिया रूप में जो प्रकट होना है वह श्री हरिनाम का मानव सिद्ध स्वरूप साधक के सामने प्रकट हो रहा है जहां भाव को प्राप्त करने के लिए साधन किया जा रहा है उसको हम कहेंगे साधन अतः देवानाम गोणलिंगान श्रमिक कर्मणाम सत्व तो एवं वृत्ति स्वाभाविक अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्ध जब तक भक्ति स्वाभाविक नहीं है तब तक बहुत साधन भक्ति कहलाएगी जब भक्ति स्वाभाविक हो जाएगी अपने आप भाव की प्रतिक्रिया के रूप में कोई चेष्टा प्रकट होगी उसका नाम कहीं प्रेमा भक्ति के रूप में कहा जाएगा अनुभव के रूप में प्रकट किया जाएगा श्री श्रीमद भागवत के साथ में यही प्रार्थना की जा रही है कि नाम संकीर्तनम उन से सर्वपाप प्रणाशनम प्रामो दुख शमुना श्रीमद भागवत उनसे उनका फलित रूप क्या है बोले नाम और प्रणाम इन दोनों का सिद्ध रूप हमारे सामने अभी नाम ले रहे हैं प्रेम को प्राप्त करने के लिए कब वो अवसर होगा कि हे श्री नाम भगवान आप प्रेम की प्रतिक्रिया के रूप में रिएक्शन के रूप में विरह के आह के रूप में मिलन की सीतकार के रूप में हमारे मुख से प्रकट हो इसलिए नाम और पुराण ये दो ही श्रीमद भागवत के परम फल है अभी सेवा की जा रही है कहीं प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रेम है नहीं परंतु जो सेवा कर रहे हैं वह कहीं मशीनरी सेवा हो रही है मैकेनिकल सेवा हो रही है कब वह अवसर होगा जबकि वह सेवा केवल कर्म के रूप में न हो करके एक पद्धति के रूप में न हो करके भाव के प्रतिक्रिया के रूप में वो सेवा होगी अब सेवा होगी तो सेवा में कहीं ना कहीं कमी तो रहेगी उस कमी को दूर करने के लिए एकमात्र साधन है क्या प्रणाम इसलिए नाम और प्रणाम ये दो ही श्रीमद् भागवत के मुख्य फल होकर के विराजमान इसलिए तो साधन भक्ति कृत्य भवित इंद्रियों के द्वारा साध्य होती है और साध्य भावा उसका परम फल होता है भाव की प्राप्ति करना भाव भक्ति की प्राप्ति करना और भाव भक्ति ही परिणाम को प्राप्त होकर के प्रेमा भक्ति के रूप में विराजमान हो तो कब तो वो अवसर होगा जबकि भजन बनेगा सेवा और सेवा बनेगी उपासना क्रमशः इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भजनम भक्ति आनुकुल्यन कृष्णानुशीलन अनुशीलन चेष्टा की जा रही है परंतु तो मैकेनिकल हो रही है अभी माला तो कर्म फेरा और जीप फिर मुखमाए सब चार अभी स्थिति जो है वो स्थिति कैसी है कि चेष्टा हो रही है परंतु तो अभी भाव के साथ में नहीं जोड़े हुए तब तो वो अवसर होगा कि जो चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं चेष्टा न रह करके वह कहीं सेवा बन जाए सेवा में भाव क्या है प्रिय के सुख की कामना अनुकुल्य अनुकुल्यता का जो भाव है वो ज्यादा प्रस्फुटित होकर के विराजमान होगा तो भजन सेवा उपासना भजन में चेष्टा मात्र है सेवा में चेष्टा के साथ साथ प्रिय के सुख की कामना भी विराजमान है अनुकुल्य की भावना अधिक वह सुरित होकर के वहा विराजमान है उसका नाम है सेवा ठाकुर के सुख का विचार करना और उपासना का तात्पर्य है कि निरंतर निरंतर जो गुरुदेव ने कृपा करके जिस स्वरूप को प्रमाणित किया है उस प्रमाणित स्वरूप में अवस्थित होकर के शिव प्रिया लाल की सेवा करते हुए विराजमान हुआ जा तो ये तीनों में अंतर है केवल एक में शारीरिक चेष्टा मात्र है परंतु तो वो भी भक्ति है संख्या पूरी की जा रही है कि सोलह माला चौसठ माला पूरी करनी है बस कर रहे हैं परंतु वो है तो वो भी भक्ति ऐसा नहीं वो भक्ति नहीं है परंतु तो वो केवल भजन है भजन भक्ति जब उसमें सेवा की भावना आ गई तो वो हो गई सेवा कृष्ण सुख की भावना आ गई कि कृष्ण सुख के लिए किया जाए और उपासना का तात्पर्य है कि जो मंजरी स्वरूप है वह मंजरी स्वरूप कहीं सामने प्रकट हो जाए और उस मंजरी स्वरूप में फिर अनुगति पूर्वक श्री प्रिया लाल के सुख का ही सेवा ही अपने आप में सुख बन जाए तो उपासना में सेवा सुख बनी सेवा में प्रभु के सुख का विचार है और भजन में केवल चेष्टा मात्र ये तीनों वस्तुएं ही अधिक परिमार्जित होकर के अंत में उपासना के रूप में ही परिणत होती हैं तो रसोपासना जो है वो रसोपासना एक सर्वोत्तम स्वरूप है तो संक्षेप में भजन सेवा और रसोपासना ये तीन वस्तु कहीं उत्तरोत्तर अधिक उत्कृष्ट होकर के विराजमान और उस अतिशय उत्कृष्ट स्वरूप में सर्वोत्तम जो उपासना पद्धति होगी भजन का परिपूर्ण जो परिपाक होगा वो भजन का परिपाक पर, परिपूर्ण परिपाक होगा साधन भक्ति जहां भाव भक्ति के रूप में परिणत हो अतः कृत साध्या भवे साध्य भाव भाव की प्राप्ति करना यही साध्य होकर के विराजमान है जो चेष्टाएं अंकुलशीलन है वह कहीं भाव को प्राप्त कर उसका लक्ष्य भाव को प्राप्त करना है और भाव वही भाव शैव सारात्मा बुधई प्रेमान जगत वह भाव ही प्रेमा भक्ति के रूप में अंत में परिणत होगा अस्तो साधन भक्ति की बात चल रही थी कि इंद्रियों के, के द्वारा की गई जो चेष्टाएं हैं उनका नाम साधन भक्ति है कृत ये चेष्टा जो की जा रही है ये दो प्रकार की कभी ये चेष्टाएं होती हैं शास्त्र की आज्ञा से कभी ये चेष्टाएं होती हैं लोह के कारण जहां शास्त्र की आज्ञा से भक्ति में प्रवृत्ति हो रही है स्मर्तव्य सप्तम विष्णु हो विस्मर्तव्यों ने जातचे उसको कहा जाएगा वैधि भक्ति मर्यादा भक्ति परंतु तो जहां भजन की क्रियाएं जो अनुशीलन है मान चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं शास्त्र के आज्ञा से नहीं हो रही है बल्कि लोभ के कारण हो रही हैं कि आहा सखाओं के श्री कृष्ण कितने अधीन है के भगवान, श्री जूठन पाइये पांपर हाथ आए और जो ठाकुर कहे बोलिए सब कुछ तनिक कह जाए कि वृंदावन श्री निकुंज की मंदिरियों से श्री ठाकुर जी प्रार्थना करे हैं बोले अरे प्रियाजी ने जो तुझे अर्धचर् दिया था से मुझे भी तो दे दे, ऐसी क्या बात है अरे प्रिया जी हमको प्राप्त करने के लिए मैं भी व्याकुल हो रहा हूं तो की दासियों श्री ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके भाग्य को देख करके श्री यशोदा ने मे मक्तम उन श्री कृष्ण को आत्म मान करके बबंध प्राकृत तो था एक प्राकृत बालक के तरह से बाध लिया आह यशोदा का कैसा भाग्य इस भाग्य को देख करके कृष्ण उनके वशीभूत हो जाएं ये देख करके श्री किशोरी जी के श्री चरणानंद में शाम से वंदना कर रही हैं कि न पारे हम न पारे हम निरव्य संजाधा विषा पे वो दासों की सखाओ की बात्सल्य पड़कर के और प्रिया कर करके महिमा का दर्शन करके श्री ठाकुर भी उनकी कृपा को चाह रहे हैं उनके प्रसाद को चाह रहे हैं ये महात्मा को देख करके जहां लोग उत्पन्न हो कि आह ये प्रेम यदि मुझ में भी आ जाए तो कैसी सुंदर मैं ठाकुर की सेवा करूंगी करूंगा करूंगी ये अभिलाषा ये लोह यदि उत्पन्न हो जाए और इस लोभ के कारण यदि भक्ति में प्रवृत्ति हो तो उस प्रवृत्ति का नाम है राग भक्ति। तो जहां शास्त्र की आज्ञा के कारण प्रवृत्ति है उसका नाम है वैधिक भक्ति और जहां लोभ के कारण प्रवृत्ति है उसका नाम है राग भक्ति। इस रागण का भक्ति तो वैधि और रागानुगा ये साधन भक्ति के दो तरीके दो प्रकार है कभी शास्त्र के आज्ञान से श्री कृष्ण की भक्ति करना कभी लोग को देख करके भक्ति को प्रमुख करना अब जो रागानुगा भक्ति है वो रागान रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की है रागानुगा भक्ति में किसी न किसी का अनुकरण किया जाएगा अनुकरण किसका किया जाए इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं कभी संबंधानुगा रागानुगा भक्ति होगी कवि कामानुगा भक्ति होगी जो संबंधानुगा भक्ति है वो तीन प्रकार की दास से सक्ष बासल्य इन तीन संबंध ब्रिज में चार ही संबंध है दास से सक्ष बासल्य और मधुर ये चार ही भाव हैं तो इनमें दास से सक्ष बासल्य ये तीन प्रकार की जो भक्ति है उसको कहेंगे संबंधानुगा भक्ति संबंध का अनुगम करने वाली भक्ति परंतु चौथी भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है वो श्री रूप मंजरी की कृपा से प्राप्त होगी रूप गोस्वामी की कृपा से चारों प्रकार की भक्ति प्राप्त हो जाएगी रूप गोस्वामी की कृपा से दास्यान का भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी सक्ष्यान का भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी रूप गोस्मी ने तीनों प्रकार की भक्ति को, चारों प्रकार की भक्ति का अनुरूप किया परंतु सर्वोत्तम जो भक्ति है वो सर्वोत्तम भक्ति है कहीं कामानुगा भक्ति श्री ब्रजगोपिका गुरु जो प्रेम है उस प्रेम का अनुगत्य ग्रहण करते हुए हम भजन करते हुए विराजमान वो का भक्ति सर्वोत्तम है उस का भक्ति की ही स्थिति है कि वो का भक्ति ही भावोलास को प्रदान करने वाली है महाप्रभु को, को प्रदान करने के लिए ही कृपा करके अवतरित हुए उस भावोल्लास को प्राप्त कराने वाली जो भक्ति है वो काम कामान, कामान भक्ति होकर के विराजमान है वृजनों का अनुभ्य ग्रहण करके चलने वाली वो भक्ति होकर के विराजमान है इसलिए श्री रूप मंजरी के आनगत्य में जो भक्ति की जाएगी वह भक्ति ही सर्वोत्तम फल को प्रदान करने वाली होगी शांत भक्ति में केवल कृष्ण निष्ठा है दास भक्ति जो है उसमें कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा दो गुना आ इसके बाद में सख्य भक्ति जो है उसमें एक गुण और आ गया जुड़ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि भक्ति में एक गुण और जुड़ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि और लालनता पाल्यता ज्ञान और मधुर भक्ति आते आते उसमें एक गुण और जुड़ जाता है कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा संकोच बुद्धि लाल ज्ञान और सर्वात्म नाम देह पर्यंत का समर्पण करके श्री प्रिया लाल को सुख प्रदान करना चाहती हैं श्याम सुंदर को सुख प्रदान करने की अभिलाषा तो ये मधुर भक्ति ही सर्वोत्तम भक्ति है उस सर्वोत्तम मधुर भक्ति को प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन है वो साधन है श्री रूप गोस्वामी जी रूप मंजिरी उनके चरणों का आश्रय रूप गोस्वामी का नहीं रूप गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करने पर तो अन्य पहली भक्ति भी मिल जाएंगी पर स्वरूप है वो स्वरूप है मंजिरी स्वरूप जहां प्राण सखी के रूप में वे विराजमान है तो नित्य सखी प्राण सखी का आश्रय ग्रहण करेंगे प्राण सखी समियाओं में श्री प्रिय सखी उनका आश्रय ग्रहण करेंगी। प्रिय सखी प्रिय नर्म सखी का आश्रय ग्रहण करेगी और प्रिय नर्म सखी शिव प्रिया दोनों को मिलाती मिला हुई विराजमान होगी तो प्राण मंजरी के अनुभति के द्वारा ही फिर प्रिय मंजरी तक पहुंचा जाएगा और प्रिय मंजरी के द्वारा ही अग्रवर्तनी यूथेश्वरी उनके पास में पहुंचकर के फिर शिव की कहीं सेवा की जा सकती है इसलिए सर्वोत्तम वस्तु को प्राप्त करने के लिए श्री रूप जी के चरणों का आश्रय कर रहे हैं समय अप्रमत है परंतु फिर भी संक्षिप्त में पाठ कर रहे हैं कि रूप मंजरी पद से ही मोर संपद श्री रूप मंजरी के चरण यही ही मेरे एकमात्र संपत्ति है इसके अलावा अलावा और कोई दूसरी संपत्ति नहीं है क्योंकि ये मार्ग केवल कृपा का मार्ग है, सही मोर भजन पूजन आम व्यक्ति अपने आप में भजन पूजन है जहां सेवा ही सुख है जैसे घी परोसने वाले को अपने हाथ चिकने करने की जरूरत नहीं है ऐसे ही जहां सेवा की जा रही है वहां सुख तो अपने आप मिलेगा ही सुख प्राप्त करने के लिए अलग से प्रया प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सेवा ही अपने आप में सुख है इसलिए सही मोर भजन पूजन श्री रूप मंजिल जी की सेवा करना यही मेरा भजन पूजन होकर के विराजमान है और इसके द्वारा ही परम परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी सही मोर प्राणधान यही श्री रूप मंजरी जी के चरण वे ही मेरे एकमात्र प्राण धन होकर के विराजमान हैं और ये ही मेरे आभरण कब वो अवसर होगा कि श्री किशोरी जो इस दासी को कहीं स्नेह में दंडित करते हुए अपने चरण का प्रहार चरणों का स्थापन मेरे मस्तक पर करेंगे और मेरे मस्तक के ऊपर मेरे भुजमूल में वह श्रीप्रिया जी का चरण चिन्ह अपूर्व तिलक के रूप में अंकित होगा तो सही मोर आभरण यह तिलक ही सबसे बड़ा आभरण होकर के विराजमान है श्री गुरुदेव की कृपा यही आभरण होकर के विराजमान है सही मोर जीवने जीवन जीवन संपूर्ण प्राणों का प्राण जीवन का भी जीवन वही है अर्थात अनुगत्ति के द्वारा सेवा करना यह है मेरा जीवन और वो अनुत्ति की प्राप्ति होगी श्री रूप मंजिल जी की कृपा के द्वारा कृपा के द्वारा मैं अपने जीवन की परम निधि को प्राप्त कर सकूंगी अन्यथा उस निधि को प्राप्त नहीं किया जा सकता है श्री नरोत्तम ठाकुर महेश कहते हैं कि जिस समय श्री मंजूला जी श्री जी मुझे लेकर के श्री योगपीठ में जाएंगे और किशोरी जी पूछेंगे कि अरे ये किसको ले आई और उस समय श्री रूप मंजिली जी कहेंगे कि ये मंजूर लाली जी की अपूर्व कृपा पात्र है उन्होंने भेजी है श्री किशोरी जी, जी अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के कहेंगे बड़ी अच्छी बात है ठीक ठीक अपने पास में रख इसको सेवा की उचित रूप से शिक्षा प्रदान कर ऐसे श्री रूप मंजनी जी की कृपा से ही निकुंज में सेवा में मुझे प्रवेश की प्राप्ति हो जाएगी सही रसनिधि ये सेवा ही अपूर्व रूप से रस निधि है क्योंकि मंजरी भाव को प्राप्त करना इससे बढ़कर के और कोई दूसरी बात नहीं हो द मम तो रसोस सत्यम मैं आपकी दासी बनना ही चाहती हूं तो हिशी किशोरी जो रघुनाथ दास को समझ कर रहे हैं कि आपके दासन बिना आपके चरणार्थिंद के दासी के बिना नान्य कदाप समय कल देव आचे कोई दूसरी अभिलाषा मेरे हृदय में नहीं है सक्षम प्रीति को भी मैं हाथ जोड़ती हूं प्रणाम करती हूं दास्य नीति में ही मेरी एकमात्र रुचि है सक्षायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास मम रसोस्त रसोस्त सत्य उस दास्य को प्राप्त तो सही मेरे रसनिधि तो पादाबी हो तवेना भर दास्य में वो नान्य कदाप सले किल देवे आचे प्रार्थना कर रही है कि सही मोर रसनिधि सोई मोर बांछा सिद्धि मेरी सारी वांछाओं की सिद्धि यही है कि श्री रूप मंजिली जी के चरण कमल मुझे प्राप्त हो जाए बेदर धर्म जितने भी अन्य धर्म है वेद उनके संपूर्ण धारु यह है अर्थात वर्ण आश्रम धर्म इन सब का भी एक तरफ पर के कहीं इनको भी भक्ति का सहायक मात्र बना करके गौण मांग बन बना करके मैं आपकी सेवा करते हुए विराजमान हूं श्री मंजिली जी की सेवा करते हुए विराजमान हूं तो वह वर्णाश्रम धर्म ये कहीं देह के धर्म है जबकि श्री प्रिया की सेवा करना और प्रियालाल की सेवा करते हुए भी मंजिली भाव की सेवा प्राप्त करना यह जीव का सर्वोत्तम धर्म जैव धर्म में भी सर्वोत्तम धर्म यही है कि दासी भाव से मंदिरी भाव से भावन लाश के द्वारा श्री प्रियालाल की सेवा की जाए सही व्रत सही तप सही ही मोर मंत्र जाप श्री रूप मंजरी जी इनकी यदि सेवा मिल रही है तो फिर अन्य जितने भी मंत्र जप हैं वो सब छूटते हुए चले जाएंगे अन्यता यह मुख्य वस्तु है श्रीमद वृंदावन ने रहने के जो रहनी है उसमें चार चीज तो मुख्य है लोह अनुगत्य कृपा और स्वस्वरूप का ध्यान इसके बाद में अल्प भोजन मन की प्रसन्नता और बैराट और अपराध से बचना ये चार चीज और अपना ली जाए तो ये वृंदावन की रहने तो जय <laughs> तो ये, ये चार चीज चार चीज तो मुख्य ही है रागानुग्र की लोग आनगत्य कृपा और स्वरूप का विचार कि मैं किशोर जी की दासी हूं और इनके साथ में अल्प भोजन वैराग्य अपराध से निवृत्ति ये विशेष रूप से अपना है तो इनको धारण करते हुए तो अपराध से निवृत्ति हो जो स्वल्प भोजन हो वैराग्य हो और निरतम निरव बंदावन में आनंद रहे बंदावन में रहते समय हुए नहीं रहे यहां पर तो बिजली ढंग से नहीं आती है यहां पर तो सफाई नहीं है पर पर तो की सुविधा नहीं है वो चार चीज इन मूल के साथ में वृंदा में रहे प्रसन्न होकर के रहे एक बात वृंदा में रहे अल्प भोजन जो बिल जो साधन है उतने साधनों में संकेत संतोष और बहुत सारे साधनों को सुविधाओं को एकत्रित करने का प्रयास नहीं अपराध से बचते हुए रहे ये विशेष रूप से यहां पर विचार करें। तो फिर ये चार चीज है एक चीज को सुनेंगे वैराग्य हां वैराग्य के अपने शरीर से भी ये शरीर भी मेरा नहीं है विचार यह शरीर में मेरा नहीं है यह ठाकुर की सेवा के लिए मुझे शरीर मिला यह विचार भोजन, अपराध से निरंतर निरंतर बचना और वृंदावन में मुझे जगह मिली है श्री किशोरी जी ने मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दिया इस बात का उल्लास मैंने प्रसन्न होकर के वृंदावन में रहना ये चार चीज आठ चीज हो गई को इन आठ चीजों को अपना करके रहे ये वृंदावन की रहनी इसको अपनाते हुए वृंदावन में रहे तो सही व्रत सही तप सही मोर मंत्र जप यही व्रत यही तप यही मंत्र जप है सही मोर धर्म करम यही सब धर्म कर्म है जिनके द्वारा श्री रूप अनुभ्य के द्वारा अभ्युदय और निश्रेयस की मुझे प्राप्ति हो जाएगी निश्च्रयस माने मोक्ष संसार के बंधन से मुक्त और अभ्युदय का तात्पर्य है कि सदा सदा भजन में उन्नति की प्राप्ति होना जिस स्टेज के ऊपर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं उससे ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऊंचे स्टेप के ऊपर हम खड़े हो तो ये अभ्युदय और निश ये ही धर्म इनकी प्राप्ति हो जाएगी अनुकूल हो विधि सही पदे हाई सिद्धि अनुकूल हमें हाँ विधि विधि का तात्पर्य है कृपा वृंदावन में विधि भाग्य का तात्पर्य है कृपा कृपा ही भाग्य है श्री किशोर की अनुकूल कृपा मुझे प्राप्त हो यही मेरा एकमात्र से पदे हयु सिद्धि यदि कृपा होगी तो इन चरणारृंद में श्री रूप रूपमंजरी के चरणारृंद में मुझे सिद्धि की प्राप्ति होगी मेरे खलवे नयाने और उस समय शिप्रिया लाल की रूप माधुरी का मैं दर्शन करूंगी रूप माधुरी राश प्राण शशि शिप्रिया लाल की जो रूप माधुरी है वो अद्भुत है मेरे प्राण है कुमुदनी और कुमुदनी जैसे चंद्रमा के प्रकाश से शशि के प्रकाश से प्रकाशित होती है इसी प्रकार श्री प्रिया लाल हैं चंद्रमा और उनसे मेरे प्राण रूपी कुमदनी यह आनंदित होकर के विराजमान होगी प्रफुल्लित रहे निशी मैं प्रफुल्लित रहूं तो आदर्शन और ही गर्भ जागर हे श्री प्रियालाल हे श्री रूपमंजरी जहां आप श्री योगपीठ में तीनों योगपीठों में प्रातःकालीन योगपीठ श्री गुप्तकुंड कुंड के या पीली पोखर के बरसाने में है तो पीली पोखर श्री प्रिया जी यदि जावत में है तो गुप्त कुंड श्री प्रिया लाल कहीं पुष्प चयन करने के लिए स्नानादिक के लिए कहीं पधारी हैं और उस समय श्री लाल जी भी पधार है नंदिर में विराजमान हैं वो प्रथम योगपीठ प्रास्तकालीन मध्यान योगपीठ मध्यान्ह योगपीठ श्री राधा कुंड जहां सूर्य पूजन के लिए शिवप्रिया जी पधारी हैं श्री लाल जी भी गौचारण के कार्य को सखाओं के ऊपर छोड़ करके वहां पधारे और आनंद पूर्वक श्री लाल मध्यान्ह में विलास करते हुए विराजमान और नक्ट योगपीठ प्रदोष योगपीठ श्रीमद वृंदावन की श्यामचंदर ने वंशी बजाई श्री प्रियागण उस वंशी को श्रवण करके आप आज मनोन्न लक्षितोद्यमा संयत् जबलोन कुंडला तो तीनों पीठों में कहीं आपका दर्शन हो होदर्शन है हाँ तुम्हारा हो जाए तो ले जारन ये शरीर जलता रहेगा सिर्दापित जीवन ये जीवन तपित रहेगा हा प्रभु दया कर दे वो पद छाया दया करके मुझे चरण छाया प्रदान करें हे श्री रूप कृपा करके मुझे अपनी चरण छाया प्रदान करें श्री रूप जी की वंदना करते हुए श्री प्रियालाल लाल किशोरी जी उनसे ही प्रार्थना की जा रही है कि दे मोर मोर पद छाया नरोत्तम लइन शरण जिससे मैं शरण ग्रहण करता हुआ विराजमान तो ये वस्तु की जो प्राप्ति होगी वो वस्तु की प्राप्ति एकमात्र कृपा के बल पर होगी कृपा ही जहां पर साधन होकर के विराजमान है और कृपा ही परम फल होकर के विराजमान है प्रयोजन और साधन अवधेय और प्रयोजन दोनों वस्तु अलग अलग नहीं है जहां साधन ही सिद्धि होकर के विराजमान उसी का नाम है पुष्ट मार्ग शेहरा कह रहे हैं रागानु का मार्ग या पुष्ट मार कौन सा है जहां साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं है ठाकुर की जो सेवा मिल रही है यह अपने आप में फल है श्री गुरुजनों की सेवा मिल रही है यह अपने आप में फल है सो कृष्ण भक्ति जन्म मूल हाय साधु संग प्रेम जन्य से ही पुनो है मुख्य अंक कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने का मुख्य साधन है साधु संघ पंथ जब भक्ति की प्राप्ति हो गई उस समय साधुसंग साधन नहीं है वह मुख्य अंग हो गया और इसीलिए श्री रूप मंजिली जी को कि शुद्ध अवस्था में वंदना कर रही है कि जब मैं सिद्धि को प्राप्त कर लू उस समय भी श्री रूप मंजिली जी उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए शिवप्रिया लाल की सेवा करूं खबरदार साव साधु सावधान साधुसंग भजन नहीं है साधन नहीं है वह भजन का फल भी है वह साधन भी है और फल भी है यहां पर फल रूप में श्री रूप मंजिल जी उनकी वंदना की जा रही है इस प्रकार साधन साध्य दोनों की एकता और साधन में ही अपूर्व आस्वादन की प्राप्ति करना सेवा को ही फल मान लेना यही एकमात्र मैसेज है श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय का हम लोगों के लिए उनका एक संदेश है कि हम साधन को ही साध्य करके माने और साधन में ही परम परम सुख की प्राप्ति करें श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद के श्री चरणार्थ में कोट कोट बंधन और आज के इस परम आशीर्वादात्मक क्षण में श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद के समाराधन के इस अवसर पर उनके श्री चरणार्दन में यही वंदना है कि कृपा करके श्री प्रियालाल उनकी सेवा सुख को वे प्रदान करें और उनके अनुगत्य में हम सेवा करते हुए आगे बढ़े बोले शावे हरि लाल की जय श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय उनके अंतर्धान महोत्सव की जय लौर हरी जय श्री राहेश गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राह हरि गोविंद जय जय राहारमण हरि गोविंद जय बिहारी लाल की जय प्रश्न छोस्मी जैसे हमारे जितने चार आज कल कई लोग अलग अलग में महाप्रभु के जो मंच महा जो है साक्षात है और उनके द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा अरे डॉक्टर साहब हमको बचाया है <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah, that's right. laughs> जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद केशव जी कल्याण गिरधरण छवि लेला केशव जी कल्याण गिर धरण छवि ले मगन मोहनष प्रसाव चंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गो जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोर जी को छैया बल पत्र जी को भैया ला की के छैया बल पत्र जी को भैया ला मुख देखे ते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राय संत के सारे का जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गो जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोवि चतुर्भुज चक्र पाण देव कि चतुर्भुज चक्र पाण देव नंद को नारो प्रसूर नि राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कोय संत के सुरनी धर सोलना देखे के आनंद जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे यादवपति यादौराय संग यादोपति यादौराय स्व स् यही धूल नाम स्वामी परमा कृष्ण राधे कृष्ण गुरुलाल झाली लाल